निष्ठा में दृढ़ता आवश्यक आजकल क्योंकि रजोगुण तमोगुण का भोग चल रहा है अतः आपको भ्रमित करने वाली संस्थाएं भी बहुत है जगत में जो आपकी निष्ठा को तोड़ने का ही काम करती है आपको कोई निष्ठा देने का काम नहीं करती आप जप में लगे हैं आपका जप छुड़ा देगी कहा पानी पानी कहने से कहीं प्यास भुझ जाएगी अरे बाबा आप जब कर रहे हैं भगवान के नाम का आश्रय लिए हैं आपके नाम के आश्रय को तोड़ देगी संसार और आपको कोई आधार नहीं देगी नाम इतना कमजोर नहीं है भारतीय परंपरा में सबसे सबल मंत्र ही है मंत्र से बढ़कर के कोई साधन नहीं है अब यदि कहा जाए कि कितना सुंदर तर्क है कि पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी पानी पीना पड़ेगा पर ऐसा नहीं है सृष्टि के मूल में देखिए हिरण निगर्भ ने भूभ इस शब्द का उच्चारण किया और भूलोक प्रकट हो गया कैसे प्रकट हो गया एक ब्रह्मास्त्र के मंत्र का एक चीख पर लगाकर प्रयोग कर दिया प्रयोग करने वाले ने और वह ब्रह्मास्त्र प्रकट होकर सारे विश्व को भस्म करने लगा मंत्र में अमोक शक्ति है किसी भी बुद्धिवाद में आकर आपको अपनी मंत्र निष्ठा कभी नहीं छोड़नी चाहिए जो मंत्र के तात्पर्य को समझता है वह नहीं छोड़ेगा जिससे में कुमारिल भट्ट थे और बौद्ध धर्म के कारण वैदिक सनातन धर्म लुप्त तो होता जा रहा था तो उन्होंने सोचा कि इसका हमको प्रतिकार करना है सबसे बड़े जो बौद्ध आचार्य थे उनके शिष्य बनकर के पहले उन्होंने बौद्ध दर्शन को पढ़ा पढ़ करके फिर शास्त्रार्थ किया शास्त्रार्थ में बौद्ध दर्शन का खंडन कर दिया राजा श्रित था उस समय बौद्ध धर्म तो राजा लोग तो बड़े नितिज्ञ होते हैं उन्होंने कहा हम यह सब नहीं जानते आप लोगों में कोई कहता है परलोक है कोई कहता है परलोक नहीं है हम लोग तो प्रत्यक्ष जानते हैं एक घड़े में हम कोई वस्तु रखते हैं आप दोनों में से जो बात देगा उसके सिद्धांत को हम मान लेंगे राजा ने एक घड़े में सांप रखा और उसका मुख बंद करके रेशमी कपड़े से बहुत सुंदर ढंग से सजा करके रख दिया दरबार में कहा आप दोनों बताओ इसके अंदर क्या है तब तो हम जानेंगे कि आप सर्वज्ञ हैं बुद्ध आचार्य ने ध्यान दिया ध्यान केंद्रित करके उन्होंने देखा कि इसमें साँप है उन्होंने कहा राजन इसके अंदर तो विद्ध सांप है कुमारी भट्ट से पूछा गया कुमारी भट्ट ने सोचा कि सांप तो इसमें है पर मैं भी यदि सांप बता दूंगा तो क्या अंतर हुआ उन्होंने अपने चित्त को एकाग्र किया सांप को चित्र रूप बना करके चैतन्य में लीन कर दिया और वहां पर संकल्प किया कमल का फूल और बोल दिया राजन इस घड़े के अंदर कमल का फूल है राजा तो प्रसन्न हो गया उसने कहा इसी फूल से आपका सिर सजाया जाएगा पर राजा ने खोला तो घड़े के अंदर कमल का फूल राजा ने कहा मैंने इसके अंदर सांप रखा यह कमल का फूल कहाँ से प्रकट हो गया उन्होंने कहा राजन यह सामान्य प्रक्रिया है कि सारा का सारा यह जगत चित्ताकाश भूप है भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय है इसलिए यदि हम इसे चित्ताकाश में लीन करके दूसरा संकल्प ले लें तो वही होगा विद्वान जैसा बोलता है वैसा होता है जैसा होता है वैसा नहीं बोलता है कहने का तात्पर्य है कि आज आप भले ही मंत्र के प्रयोग से वंचित हैं पर मंत्र तो व्यर्थ नहीं है मंत्र में तो अमोघ शक्ति है कोई आपको आकर कहेगा कि कृष्ण ने तो गीता का उपदेश किया ही नहीं महाभारत हुआ ही नहीं तो आप अपनी निष्ठा से विचलित ना होना आपकी निष्ठा को तोड़ने का यह षडयंत्र है कोई आपको कहेगा कि देखो तो मनुष्य हो पांचवी कक्षा में कोई फेल हो जाता है तो चौथी में नहीं जाता है इसलिए मनुष्य कभी पशु नहीं बन सकता है ऐसा भी कोई आपसे कह सकता है तर्क बहुत सुंदर है पांचवी में फेल होगा तो फिर पांचवी में रहेगा चौथी में नहीं जाएगा पर मैं कहता हूं कि कोई मनुष्य है और शराब पीता है और हमेशा मोह में ग्रस्त रहता है बच्चे को मारता है स्त्री को भी मारता है नाली में पड़ा रहता है तो मनुष्य शरीर में ही वृक्ष बन गया है तो मरने पर वृक्ष होगा ही धर्म का आचरण जो नहीं कर रहा है वह मनुष्य शरीर में ही पशु पक्षी बन गया है मनुष्य शरीर में ही अपने को नरक में जाने के योग्य बना लिया है अब नरक में जाने के योग्य अपने अंतकरण को जो बना लेता है वह मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद नरक में क्यों नहीं जाएगा जाएगा ही इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे भ्रम में पढ़ कर अपने निष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए आपकी निष्ठा ही आपको लक्ष्य तक ले जाएगी आज का बुद्धिवाद कभी भी आपको तत्व तक नहीं पहुंचा सकता हमारा शास्त्र कहता है आप विचार करके देखो यदि आप तमोगुण से ग्रस्त हो तो आप समाधि नहीं लगा सकते हो कोई कहे कि सत्य रजो गुण रजोगुण तमो तमोगुण तीनों तो गुण हैं और गुण बंधन है इसलिए गुण का आश्रय क्यों न लेना सीधे तत्व में चले जाना परंतु तमोगुण में आपके चित्त की स्थिति है आप समाधि में कभी जा नहीं सकते आपको रजुगुण का आश्रय लेना पड़ेगा तभी तमोगुण छूटेगा आलसी को यदि प्रवृत्ति मिलेगी तभी आलस्य टूटेगा प्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो आलस्य नहीं टूटेगा तो तमोगुण दूर करने के लिए प्रवृत्ति आवश्यक हो गई पर कोई कहे अच्छा प्रवृत्ति कहाँ बाधक है अरे प्रवृत्ति का स्वरूप से कोई संबंध ही नहीं है तुमको ये समम के अभ्यास की क्या जरूरत है प्रवृत्ति अपनी जगह है तुम अपने जगह हो अरे प्रवृत्ति अपनी जगह सदा से थी तुम अपनी जगह सदा से थे पर मुक्त क्यों नहीं हुए प्रवृत्ति जहां होनी थी वहीं थी और तुम्हारा स्वरूप जहां था वहीं है ये तो सदा से है फिर भी जन्म मरण का अनुभव हो रहा है ध्यान दो ऐसे नहीं होगा उस प्रवृत्ति के समन के लिए तुम्हें सत्व का अभ्यास करना ही पड़ेगा सत्व के अभ्यास से प्रवृत्ति कुंठित हो जाएगी तो सत्व में आकर के तब तत्व की तरफ आप जा सकते हैं आप चाहें कि ऐसे झुठला देने से हम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो जाएंगे झुठलाने से नहीं हो सकता इसलिए कभी बुल्तीजाल में साधक को नहीं पढ़ना चाहिए सब सुनना चाहिए समझना चाहिए पर अपनी निष्ठा नहीं बिगाड़नी चाहिए कोई आपकी निष्ठा बिगाड़ देगा कहेगा तुम किस मंत्र का जप करते हो कहा शिव मंत्र का जप करते हैं कहा शिव मंत्र का जप करने से क्या होता है इससे तो पाप लगता है तुम राम मंत्र का जप करो देखो जितने पुरुष हैं सब अपने अपने ढंग से ठीक ही हैं पर पत्नी के लिए अपना जो पति है वही सर्वोपरि है उससे श्रेष्ठ कोई नहीं सबकी श्रेष्ठता सबके साथ है उससे कोई मतलब नहीं है गुरु ने जो तुमको मंत्र दे दिया यही मंत्र तुम्हारा कल्याण करेगा सत्संग सुनो सारी चीज सुनो अपनी मंत्र निष्ठा को कभी मत छोड़ो यदि एक मंत्र नहीं काम करेगा तो दूसरा कैसे काम कर सकेगा मंत्र तो इसी प्रकार का है यदि शिव मंत्र नहीं कल्याण करेगा तो राम मंत्र कैसे कल्याण कर देगा धर्मनिष्ठावान हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बुद्धि व्यवहार को स्वीकार कर रही है हम सोचते हैं कि मकान नहीं होगा धन नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा पर यह सच्चाई नहीं है मृत्यु जिस दिन आएगी उस दिन किससे काम चलेगा इसका कभी विचार किया आपने सबसे पहले विचार यह होना चाहिए कि मृत्यु जिस समय हमारे सामने खड़ी हो जाएगी उस समय क्या होगा यह जगत उस समय साथ रहेगा नहीं इसके बिना आपको काम चलाना पड़ेगा और उस दिन के लिए हम क्या कर रहे हैं यह बहुत ही आवश्यक है बुद्धि जिसको महत्व देती है व्यक्ति वही कार्य कर, करेगा आपके चित्त में यदि चरित्र का महत्व तो है आस्तिकता का महत्व तो है आपके चित्त में आध्यात्मिकता का महत्व है तो आपने आप अपने बालक को ऐसी जगह नहीं भेजेंगे जहां उसका चरित्र बिगड़ रहा हो जहां उसको आध्यात्मिक बल नहीं प्राप्त हो रहा हो जहां पर उसको ईश्वर बल नहीं मिल रहा हो कहां भोजन पड़ता है कहां भेजना पड़ता है क्योंकि आज के जगत में सर्टिफिकेट के बिना काम नहीं चलता अतः स्कूल में भेजना पड़ता है यह बात ठीक है पर यदि आप उसके चरित्र को नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा यह भी साथ में सोचना पड़ेगा इसका महत्व आप अपने अंदर नहीं स्थापित करेंगे तो बालक के जीवन को आप जैसा चाहते हैं वैसा कैसे बना पाएंगे बालक के प्रति कैसा प्रेम है आपका आप चाहते हैं बालक चार बजे उठे और स्वयं आठ बजे तक सोकर उठते हैं क्या बालक के प्रति आपका प्रेम है बिल्कुल प्रेम नहीं आपका आप बालक को बनाना चाहते हैं कि बिगाड़ना आप चाहते हैं कि बालक टीवी वी ना देखें हम टीवी देखें आप टीवी देखते हैं और बालक को आप मना करते हैं मना कर पाएंगे कभी बालक के प्रति आपका प्रेम है तो जैसा बालक को बनाना चाहते हैं वैसा आपको बनना पड़ेगा वैसी आदत आपको डालनी पड़ेगी आपको वैसी तपस्या करनी पड़ेगी आप भोगग्रस्त बनकर के शराब पी करके बालक को चाहते हैं कि निर्व्यस्नी बन जाए यह बात तो समझ में आने वाली नहीं है इसलिए वास्तविकता को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए झुठलाने से काम चलने वाला नहीं